की एक और, और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुधा अरोड़ा की कहानी समुद्र में रेगिस्तान दिन हफ्ते महीने साल लगभग पैतीस सालों से वे खड़ी थी खिड़की के आयताकार फ्रेम के दो हिस्सों में बटे समुद्र के नसिम विस्तार के सामने ऐसे जैसे समुद्र का हिस्सा होंगे हहराते गहराते समुद्र की उफनती पछाड़ खाती फेनिल लहरों की गतिशीलता के बीच एकमात्र शांत स्थिर और निश्चल वस्तु की तरह वे मानो कैलेंडर से जड़े एक खूबसूरत लैंडस्केप का अभिन्न हिस्सा बन गई थी आंटी, थोड़ी शक्कर चाहिए दरवाजे की घंटी के बजने के साथ छह सात साल के दो बच्चों में से एक ने हाथ का खाली कटोरा आगे कर दिया बच्चों की आँखों के चुंबकीय आकर्षण से उन्होंने आगे बढ़कर खाली कटोरा लिया रसोई में जाकर उसे चीनी से भरा और लाकर बड़े बच्चे को थमा दिया संभालना उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक का गालप थपाया और जिज्ञास निगाहों से देखा पूछा कुछ नहीं वहाँ बच्चे ने आंटी की मोहक मुस्कान में सवाल आरोप पड़ोस के फ्लेट की ओर इशारा किया जो किसी बड़ी कंपनी का गेस्ट हाउस था वहाँ अभी आए हैं हम लोग दुबई से विदेशी अंदाज में आग को खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा पीछे से नाम की पुकार सुनकर एक ने दूसरे को टोका लौटते बच्चों की खिलखिलाहट को वे एक तक निहारती रही एक खिलखिलाहट पलटी थैंक यू आंटी उन्होंने स्वीकृति में हाथ उठाया और बेमन से मुड़ गई खिड़की की ओर उनके पीछे पीछे हवा में थैंक यू आंटी के टुकड़े रहे थे तीस साल पहले समुद्र ऐसा मटमैला नहीं था चढ़ती दोपहरी में वह आसमान के हल्के नीले रंग से कुछ ज्यादा नीलापन लिए दिखता आसमानी नीले रंग से तीन शेड गहरा लगता जैसे चित्रकार ने समुद्र को आंकने के बाद उसी नीले रंग में सफेद मिलाकर ऊपर के आसमान पर रंगों की कूची फेर दी हो आसमान और समुद्र को अलग करती बस एक गहरी नीली लकीर डूबता सूरज जब उस नीली लकीर को छूने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरता तो लाल गुलाबी रंगों का तूफान सा उमड़ता। वे सारी काम छोड़कर उठती और कुची लेकर उस उड़ते अबीर को कैनवास पर उतारने बैठ जाती एक दो दिन दो दिन तीन दिन तस्वीर पूरी होने पर खिड़की के बाहर की तस्वीर का अपनी तस्वीर से मिलान करती और अपनी उंगलियों पर खिंच जाती। जा। उन्हें थाम लेते ऑफिस से लौटते साहब के मजबूत हाथ और उनकी उंगलियों पर होते साहब के नम होठ कुछ साल बाद एक दिन अचानक जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने पर बच्चे वापस पंचगनी के हॉस्टल लौट गए उन्हें समुद्र कुछ बदरंग सा नीला लगा जिसमें जगह जगह नीले रंग के धुनलाए चकते थे खिड़की के बाहर दिखाई देता समुद्र पहले से भी ज्यादा विस्तारित था वैसा ही अचूर विस्तार उन्हें अपने भीतर पसरता महसूस हुआ उनका मन हुआ कि उस निचार तिरजन असीम विस्तार पर घर लौटते हुए पक्षियों की एक कतार आग दे जिनके उड़ने का अक्ष समुद्र की लहरों पर पड़ता था उन्होंने पुराने सामान के जखीरों से कैनवास और कुची निकाली पर कैनवास सख्त और खुरदुरा हो चुका था और कु के बाल सूख कर अकड़ गए थे वे बार बार खिड़की के बाहर की तस्वीर को बदलने की कोशिश करती पर उस कोशिश को हर बार नाकाम करता हुआ समुद्र फिर समुद्र था जद्दी भयावह और खिलन्दड़ा खिलदड़े समुद्र के किनारे किनारे कुछ और प्रेम में बच्चों को घुमा रही थी एक युवा लड़की की कमर में बंधे पट्टे के साथ बच्चे का कैरियर जिसमें बच्चा बंदरिये के बच्चे की तरह मां की छाती से चिपका था न जाने कब उन्होंने उस लड़की की जगह अपनी कमर बंधे पट्टे के साथ बच्चे को अपनी छाती से चिपका महसूस किया मुझे अपना बच्चा चाहिए साहब की बाहों के घेरे को हथेलियों से कसते हुए उनके मुंह से कराह मुँह वाक्य फ़िसल पड़ा साहब के हाथ झटके से अलग हुए और बाएं हाथ की तर्जनी को उठाकर उन्होंने बरज दिया फिर कभी मत कहना ये तीनों तुम्हारे अपने नहीं हैं क्या कॉर्नेस पर रखी बच्चों की तस्वीर उठाकर साहब मुक्त भाव से निहारने लगे फ्रेम में जड़ी हुई तीनों बच्चों की हंसी के साथ साहब की तर्जनी की हीरे की अंगूठी की चमक इतनी तेज थी कि वे कह नहीं पाई कि इन बच्चों का बचपन कहाँ देखा उन्होंने वे तो जब ब्याह कर इस घर में आई तो आठ छह और ढाई साल के तीनों बेटों ने अपनी छोटी माँ का स्वागत किया था और वे तहलीज लांग ऐसी ही एकाएक बड़ी हो गयी थी वह अपने दसवें माले की फ्लैट की ऊंचाई से सबको तब तक देखती रही जब तक समुद्र की पछाड़ खाती लहरें उफन, उफन कर जमीन से एकाकार नहीं हो गयी सब कुछ गटम होकर धुआं धुआ सा धुला हो गया न जाने कब वह खिल समुद्र एकाकी और हताश रेगिस्तान में बदल गया वे खिड़की पर खड़ी होती तो उन्हें लगता उनकी आंखों के सामने हिलोरी लेता समुद्र नहीं दूर दूर तक फैला खुश्क रेगिस्तान है यहाँ तक कि वे अपनी पनियाई आंखों में रेत की किरकिरी महसूस करती वहाँ से हट चार चार। तुम्हें डेजर्ट फोबिया हो गया है तुम्हें समुद्र नहीं लगता रेगिस्तान लगता है साहब हसते हुए कहते इसका इलाज होना चाहिए समुद्र की उफनती लहरों में एक लंबे अरसे तक वे रेत का गुबार उठते देखती रही फिर एक दिन अचानक साहब को दौरा पड़ा और वह उनका अतीत बन गए पीछे छोड़ गए बेशुमार जायदाद और तीन जवान बेटे उतने ही अचानक उन्होंने अपने को जायदाद और तीनों बेटों के साथ कोर्ट कचहरी के मुकदमों और कानूनी दाओ पेजों ऐसी घिरा पाया तीनों बेटों के घेरने पर उन्होंने कहा कि उन्हें साहब की जमा पूंजी फॉर्म हाउस और बैंक बैलेंस नहीं चाहिए सिर्फ यहाँ घर उनसे न जीना जाए। उन्हें लगा उनके जीने के लिए यह खिड़की और खिड़की के बाहर दिखता आसमान और रेगिस्तान बहुत जरूरी है घर उन्हें मिला पर बच्चे छिन गए तीनों बेटे अब विदेश में थे और जमीन जायदाद की देखरेख करने साल छमाही में आ जाते थे पर आकर छोटी माँ के दरवाजे पर दस्तक देना अब उनके लिए जरूरी नहीं रह गया था उन्हें पता ही नहीं चला कब वह धीरे धीरे खिड़की के चौकोर फ्रेम में जड़े लैंडस्केप का हिस्सा बन गयी आंटी, हम लोग आज चले जाएंगे वापस दुबई वैसे ही आग को खींचते हुए बड़ी लड़की ने कहा हमारे ग्रैंडपा, मतलब नाना हमें लेने आए हैं चलिए हमारे साथ उनसे मिलिए बच्चों ने दोनों ओर से उनकी उंगलियां थामी और उनके मना करने के बावजूद उन्हें गेस्ट हाउस की ओर ले चले इन चार दिनों में बच्चे उनके इर्द गिर्द बने रहे थे सोफे, सोफे पर, बैठे पर बैठे एक अधेर, अधेर सज्जन अखबार पढ़ रहे थे उन्हें देखते ही हड़बड़ाकर उठे और अभिवादन में हाथ जोड़कर बोल पड़े बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं आंटी बहुत अच्छी है आंटी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है आंटी की खिड़की से इतना अच्छा व्यू दिखता है बोलते बोलते वह रुके चश्मा नाक आरोप दबाया और आंखें दो तीन बार झपका कर बोले अगर मैं गलत नहीं तो आरु छवि छवि, छवि, छवि, जैसे, जैसे किसी, किसी दुर्घटना में इंद्रियां संज्ञाहीन हो जाए वे जहाँ थी वहाँ खड़ी जैसे सचमुच बुद्ध बन गई। हाँ लेकिन आप बोलते हुए उन्हें अपनी आवाज किसी कुएं के भीतर से उभरती सी लगी। नहीं पहचाना ना मैं मैं महेश महेश गुप्ता कॉलेज में तुम्हारा मजनू नंबर वन कहकर वे ठहाका मार कर हंस पड़े ये दोनों मेरे तुम भी अब नानी दादी, दादी बन गई होगी पोते पोतियों वाली अपने साहस से मिलवाओ उन्होंने आंखें झुकाई और सिर हिला दिया वे नहीं रहे सॉरी, मुझे पता नहीं था उन सज्जन ने दोनों हाथों की मुठिया ऐसे बांध ली जैसे हथकड़िया पहना दी हों। चलती हूँ वे रुकी नहीं घर की ओर मुड़ गई। पीछे से छोटे बच्चे ने उनका पल्लू थामा आंटी वे मुड़ी बच्चे ने एक पल उनकी सुनी आँखों में झाका फिर पुचकारता हुआ धीरे से बोला आंटी यू आर एन एंजल फिर मुस्कुराई आई पसी हथेलियों ऐसी काल थपथपाया, फिर घुटने मोडकर नीचे बैठ गई, उसका माथा चुमा थैंक यू और घर की ओर कदम बढ़ाया से उन्होंने चाबी घुमाई दरवाजा खुला दीवारों पर लगी पेंटिंग के कोनों पर लिखा उनका छोटा सा नाम वहाँ से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया था कमरे के बीचों बीच वह नाम जैसे उनकी प्रतीक्षा में बैठा था वे खुलस कर उससे मिली और ठह गई जैसे बरसों पहले बिछडे दोस्त से गले गले खिड़की के बाहर रेगिस्तान धीरे धीरे हिलोरे लेने लगा था और फिर न जाने कैसे खिड़की के बाहर हिलोरे लेता रेगिस्तान उमड़ते समुद्र की तरह बेरो कमरे में चला आया और सारे बांध तोड़कर कर उफनता हुआ उनकी आंखों के रास्ते बह निकला अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा की कहानी समुद्र में रेगिस्तान वाचक स्वर भारती परिमल